सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए प्रहसन सुपर डंडा इसके लेखक हैं परवेज वाई मेहदी जी हजूर माथुर साहब आए देखत देख साहब। साहेब और हिमाकत साहब, हैं ठीक है तो और साहब आए हैं साहब। है दिन ठीक हैल ये तो है साहब को मूड कैसा है मूड तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हम्म अच्छा तो चलता हूं मगर भाई दर सुनो जरा सा पानी पिलाओ हिमाकत yes, साहब आप काम को इतना पेंडिंग में क्यों रखते हैं आपकी कोई भी फाइल कंप्लीट नहीं है साहब, जल्द सादा पेंडिंग वर्क खत्म कर लूंगा दरअसल पिछले दिनों बीमारी की वजह से पूरा काम नहीं कर सका नो मिस्टर हिमाकत आई डोंट वॉन्ट टू लिशन टू एनी थिंग इस हफ्ते सारा पेंडिंग वर्क खत्म हो जाना चाहिए अजी हां? समझे आप <laughs> इस सादा खत्म कर दूंगा जी हाँ ठीक है ठीक है तो जाइए और जी हाँ बिल्कुल आधा हो जाएगा कम इन गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मिस्टर आप देर से आने की आदत क्यों नहीं बदलते आप सर्विस करते हैं मजाक जब आप लोग इतनी देर से आएंगे तो बाकी लोग भी यही आदत अख्तियार करेंगे अंडरस्टैंड जाइए yes, साहब खैरियत गुजरी मैं यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई मुझसे तो वजह साहब बड़े खुश है कन लगे? अगर इसी तरह मेहनत से काम करते रहोग तो मैं जल्द तुम्हारी तरक्की के लिए अच्छी रिपोर्ट भेज दूंगा हाँ। यही सब कुछ उन्होंने मुझसे भी हाँ। तो कहा हाँ। बात करा खा मैं सब सुन रहा था और भाई जान आप भी तो डांस सुन रहे थे मैं भी बाहर खड़ा खड़ा सब सुन रहा था <laughs> निर्मला सर में बड़ा दर्द हो रहा है एक चाय और स्ट्रॉन्दर्द की एक गोली क्या आज फिर साहब ने आपकी तारीफ की है भाई निर्मला क्या जाए तुमको तो हम पर बेअतबारी का यकीन हो गया है काम ज्यादा था दो घंटे ज्यादा काम करके आया हूँ मेरा ख्याल है दफ्तर में आप और आपके दोस्त हिमाकत भाई ही ज्यादा काम करते हैं मगर अब जल्द चाय नाश्ता ले आइए आप हाथ मुँह धोकर आइए में चाय लाई दिन निकल आया तो फजर की नमाज भी गयी अजी मैंने कहा उठिए खासा दिन निकल आया अरे भाई फिर उठा रही हो बेगम अब तो आदम से नींद पूरी कर लेने दो मेरा कोई काम नहीं मेरी तरफ से तुम बेशक सोते रहो इसलिए उठा रहे कि बाबा जान, तो तीन तीन जान को खुदा सलामत रखे उन्होंने सोने में पीला करके मुझे भेजा था वो सोना तो के नेील छपट्टा मार कर ले गई और इनका रात इनका पैर फैलाकर मरहू सोना रह गया उठिए उस चौक की में कयामत नहीं नहीं नहीं कयामत है चित्त आजम अच्छा ठहरो ऐसे तुम नहीं उठोगे उस चौकू की चितवन में वो जादू का असद है वक्त क्या बदमजाकी है अच्छे भरे शेद की आमद थी मगर तुमने वो क्या सत्य ना कर दिया उठते ही शुरू हो गया ना बस आपका बेतुकापन आ? खुद देर से उठते हैं दफ्तर देर से पहुंचते हैं और रोते हैं मेरी जान को। अरे भाई बेगम ये सुबु ही की आखे लाल पी का सही हो और नहीं तो क्या तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत के पैमाने छलकाउ अरे कभी फूले ऐसी भी तुम्हें काजर की डबिया लाने की तोफीक हुई बेगम इन झील की गहरी कंवल के नक्शी कटोजों जैसी आंखों को हैं वो क्या काजल की क्या जरूरत है बस भी करो अपनी बेटू शायरी इस मुई शायरी ही ने तो सारे घर का सत्यानाश कर रखा है वो तो बाबा जान को खुदा हजारी उम्र दे जो उम्दे, मगर ये बाबा जान की शान में क्यों पसे जा रहे हैं बाबा जान का आसरा ही तो है तभी तो आप पैर फैलाकर चैन की बंसरी बजाते हैं 600 सौ रुपली में घर की गाड़ी नहीं चल सकती बाबा जान अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी न ले, ले लेते तो मालूम हो जाता आटे दाल का भाव फिर देखती तुम्हारे ये आए दिन के मुशायरे कैसे जमते और कैसे चहकती तुम्हारी शायरी की अरे भाई मगर तू बात बात ने नदी की तांग मत तो किस काम की ऐसी शायरी जिससे दो कौड़ी की आमदनी भी ना हो अरे भैया तो सरासर एग्जाम है ये तुम्हारा मुझ पर हैं वो क्या उस दिन ही मुशायरे ऐसी कितने साठ रुपए ला झोली में डाले थे क्या कहने आपकी फैयाजी के जैसे मैं में फिकारन हूं कि छोली फहलाए बैठी थी कि कब सरकार रेडियो पर गजल पढ़कर साठ रुपए मेरी झोली में डाले आपको याद नहीं कि आपकी गजल रेडियो से नशर होने की खुशी में आपके मुफ्त खोर दोस्तों की दावत पर पूरे सौ रुपए खर्च हुए थे आ? वो कहाँ से आए थे हाँ हाँ हाँ मैं कहती हूँ क्या दफ्तर नहीं जाओगे आज भाई कुछ आज मूड नहीं है बेगम फिर वही मोड इस मुवे ने इस हाल को पहुँचाया है कि बरसों से छाबू के छाबू हैं आप जर आपने दफ्तर के साथ ही हो तो देखो देखते देखते ही वो बन गए वो, क्या वो सुपर इन दन दन दन <गण> आ, हा, हा, हा, हा। सुपर इंडिया क्या नया इजाद हुआ है <गण> वो क्या कहते हैं सुपर इंटेंडन <गण> बेगम कहीं अपने चौहरे नामदार के हक में ये दुआ नमा बैठना के याद रहा हमारे घर को सुपर जज बना दे आ, वैसे बेगम आप ये नहीं जानती कि इन दिनों बंदा ही, के अंजाम दे रहा है। मत यहां तो ही रह गई कि कभी तुम्हें भी तरक्की मिलती मगर हमारे ऐसे नसीब कहा तरक्की मिलती है उन्हें जो दफ्तर में वक्त के पाबंद होते अरे भाई अरे भाई बोतल मैठे बैठे, बैठे ही झाड़े जाओगी कि मैं कुछ नाश्ते कांजाम भी करोगी ए तुम्हारी बातों में ऐसे उलझ गई कि नाश्ता बनाना ही भूल गई। जी अब अब नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है ये जहमत न कीजिए हम तैयार होकर चले ऐ तुम तैयार तो हो लो जब तक नाश्ता भी तैयार हुआ जाता है तो जाते अबे भाई फिर मिलेंगे अरे भाई माथुर साहब माथो साहब बेग साहब आइए आइए हम आखा साहब आइये आदावर से आदव आवर से से। अरे भाई क्यों दफ्तर नहीं चलना है क्या अरे भाई बिल्कुल चलना है अरे भाई निर्मला बेग साहब आए हैं। हां हां हां। हा। जरा एक प्यालीस चाय और ले आओ अरे भाई माथू साहब मैं घर से खा कर ही चला हूँ हाँ भाई मालूम है जब आदमी घर से चलता है तो खा ही चलता है और कुछ नहीं तो कम अज कम पत्नी की खाकर जरूर चलता है। नमस्ते भाई नमस्ते नमस्ते, नमस्ते. आप वैसे कुछ दुबले नजर आ रहे है शायद आप भी इनके साथ रात देर तक काम करते रहे तो हैं रहेंगे नहीं नहीं हाँ <coughs> हाँ हा, हा. इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों की तरक्की एक साथ होने वाली थी तो तरक्की <coughs> दोनों की जी हमकत यार हाँ, हमाकत बेग। यार क्या बताएं आजकल काम बहुत है ना हाँ, बहुत काम है और फिर अपनी सालाना रिपोर्ट भी तो ऑफिस जाने वाली है हाँ, हाँ. निर्मला जरे पानी तो लाना जी बहुत अच्छा अभी लाइ अमांकत अकल के पुतले चुपचाप चुप चाप हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। भाभी अरे भाई वाकई आजकल बहुत काम है दम लेने की नहीं और खास तौर पर माथुर साहब का तो बहुत ही बुरा हाल है वो क्या बेचारे को फिराद केस का इंचार्ज बना दिया गया है अच्छा मैं भी चलू ही काफी देर हो गई है अगर चाय तो पीते जाये अरे भाई निर्मला वक्त कहाँ है चाय हम दफ्तर में पी लेंगे आओ हाँ, तो भाई अच्छा भाई नमस्ते भाई ये क्या गोलमाल है वो क्या क्या क्या? चक्कर है यार तुम निरय हमाकती हो नहीं समझते मियाँ दफ्तर में बड़े साहब की डांट डपट और झड़कियाँ सुनने के बाद कम से कम आदमी को घर में तो सुकून मिलना चाहिए हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए अब घर की हालत तो तुम जानती हो कि हमारे घर की अपने को बड़े से भी बड़ा समझती है, तो है। बेचारा शोहर क्या करे आखिर अपने हक के को करने के लिए देखो तो ना दो चार झूठ तो बोलने ही पड़ते हाँ हा। वरना अगर आदमी तुम्हारी तरह घर में भीगी बिली बना रहे तो बस हो लिया जीना आ, तो ये बात है अजर भाई तुम्हारा जवाब नहीं मैं वाकई घाटे में हम रहे अगर पहले ये भेद हमको मालूम हो गया होता तो वो क्या हम भी खुद को घर में बड़े हिसाब से कम न समझते कोई बात नहीं कोई बात नहीं जहां से जागे वहीं से सवेरा लाओ मेरा हाथ लाओ हाथ मिलाओ है है तू नजर काफी भाई बेगम इधर नहीं भाई ना बेगम चलो क्या है घर में कदम रखते ही बस अरे ये क्या आज तो ते तुम्हारे तेवर ही निराले हैं ये फूलों का हार मिठाई का डब्बा बात क्या है बात बेगम मत पूछिए अरे भाई धमाका कहिए मुआजा कहिए जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे है अल्लाह अब बस भी कीजिए साफ साफ पता डालिए अरे भाई बेगम तुम कहा करती थी कि दफ्तर वाले हमारे काम की कदम नहीं करते तो मैं मोहताज मात्रा गोश्त देखिए गजबंद पड़े इस ताजे फूलों के मोटे गजले को और भादी मिठाई के डिब्बे को और भाई ये इस बात का सबूत है कि आपके इस नामदार ने की ने की कुर्सी पर बैठकर आज किया वो काम अंजाम दिए खुश होकर दस्तर के बड़े अफसर ने दफ्तर के मेरे साथियों के साथ मुझे जोरदार पार्टी की वो क्या है और हमें इस तरह नवाजा कि अब हम हिमाकत बेग हिमाकत, हिमाकत नवाज कौ हो गए ताज्जुब है मुझे यकीन नहीं आता ब, ब, ये कौन है ये क्या माथुर? आइए माथुर भाई अरे आप इतनी घबरा क्यों गए आधा वर्ष भाभीवर से यार हमाकत में है ये गले में फूलों का गजरा मिठाई का डिब्बा हमारे मामला क्या है कहीं अपनी शादी का पुराना फिर से तो नहीं दोहरा रहे आ, आ, आ, तुम माथुर साहब क्या आप दफ्तर आज नहीं गए हैं आप क्या कह रही हैं हम दोनों दफ्तर से ही तो आ रहे हैं ऐसी तो आपको बताया नहीं कि ये मेरा साथ छोड़कर मिठाई का डिब्बा और फूलों का गजरा खरीदने चले गए थे तो अब आया मेरी समझ में क्यूँ इन्होने बीस पच्चीस रूपए खर्च करके सवार रचाया सिर्फ छोटा रो उ के लिए माथुर भाई बड़े साहब ने इनको सुपर डंडा की कुर्सी पर अच्छा काम करते देखकर कर में पार्टी दी है अरे यार भाई तु, तु, तु, तुमने सब गड़बड़ कर दी जिस तरह तुम अपनी शायरी में फसटी हो इस तरह अपने सुपर डंडे के केवे झूठ में भी फसदी हो <laughs> <laughs अभी आपने परवेज वाई मेहदी का लिखा प्रहसन सुना सुपर डंडा भाग लेने वाले कलाकार थे शिवराज शाहगुल दुर्रानी कुसुम कपूर मुख्तार अहमद शबी अब्बास और विजय चौधरी ध्वनि संयोजक वीएन सूरी और निर्देशक मुख्तार अहमद